लेसन फोर्टीन राजेश को अपनी इमारत बेचनी थी मुझे कई पत्र लिखने पड़े राजनयिक दूत को हिंदी सीखनी चाहिए थी तुम्हें मशीन की मरम्मत करनी चाहिए होगी मोहन को गाड़ी चलानी आती है मोहन को गाड़ी चलाना आता है मोहन को चिट्ठी लिखना पसंद था मोहन को चिट्ठी लिखनी पसंद थी पेज नंबर नाइन्टी एट हमने तुम्हें भेंट देनी चाहिए। रामलाल ने गरम चाय पीनी चाही दीवार ऊंचाई में कम होनी चाहिए थी तीन बजे तक चाय तैयार होनी चाहिए कई पेड़ कटने शुरू हो गए कई पेड़ काटे जाने शुरू हो गए दरवाजे बंद होने बेहतर होंगे बारिश होनी शुरू हो गई राम घर जाना चाहता है सीता घर जाना चाहती है राम ने घर जाना चाहा, सीता ने घर जाना चाहा, उसका जाना मेरे जाने के समान है उसका किताब लिखना पूरा हो गया हम रामलाल को चिट्ठी भेजना चाहते हैं हम रामलाल को पत्र भेजना चाहते हैं रामलाल ने शराब पीना छोड़ दिया रामलाल ने शराब पीनी छोड़ दी सुशीला ने गाड़ी चलाना सीखा सुशीला ने गाड़ी चलानी सीखी पेज नंबर हंड्रेड इतने शब्द याद करना मुश्किल है इतने शब्द याद करने मुश्किल हैं इतने शब्दों को याद करना मुश्किल है शर्मा जी ने अपने बेटे से परिश्रम करने को कहा आपके जाने के बाद मैं भी जाऊंगा मैंने उसको किताब पढ़ने दी लड़का चिट्ठी लिखने लगा लड़का उस समय स्कूल जाने वाला था वहाँ जाने वाला कौन है चलाना परिश्रम भेंट मरम्मत दोनों तीनों चारों पांचों, छहों सातों आठों नवों नौ दसों ग्यारहों बीसों तीसों सौ हजारों दस्यों बीसियों, सैकड़ों दर्जनों पचासों हजारों